इत्यादि वचनों के द्वारा क्या है दूसरे पैराग्राफ कम है ना इत्यादि वचनों के द्वारा उक्त है कहा गया क्या कहा गया है इत्यादि वचनों के द्वारा पर ब्रह्म का वाचक होने से कौन वाचक है का वाचक होने होने से ओंकार परमात्मा भी प्रतीक है ओंकार तो परमात्मा का प्रतीक है प्रतिमा की तरह प्रतीक क्या प्रतिमा पर प्रतीक रूपेण प्रतीक रूपेण का प्रतीक होने से और प्रतिमा की तरह प्रतीक होने से कौन प्रतीक है होने से मंद तथा मध्यम बुद्धि वाले मंद तथा मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए मंद तथा मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए की प्राप्ति के साधन रूप से पर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन रूप से विवक्षित ओंकार विवक्षित कर वक्त निष्ठा कहने को इस विवक्षित है ओंकार और ओंकार किस रूप में विवक्षित है तो प्राप्ति तो तो के साधन रूप से ओंकार किसमित है, तो है। साधन के साधन रूप से तो परम की प्राप्ति के साधन रूप से ओंकार है किसके लिए मंद तथा मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए जो उत्तम बुद्धि वाले हैं वो प्रतीक के बिना ही उनका काम मिल जाएगा किसी को उपासना नहीं करनी पड़ेगी है तो मंद तथा मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए पर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन रूप से विवक्षित ओंकार की ओंकार की ओंकार की जो उपासना। ओंकार की जो उपासना कालांतर में मुक्ति फल देने वाली कही गयी है कालांतर में मुक्ति फल देने वाली कही गयी है किसके द्वारा कही गयी है, वो है जो ओंकार की जो कालांतर में मुक्ति देने वाली कही गई दे अब ध्यान देना कि पहले तो ये ओंकार है न तो प्रतीक रूप ओंकार की जो उपासना करता है तो वो मर कर क्या होगा ब्रह्मलोक जाएगा और फिर वहाँ जो ब्रह्मा जी के लोक में रहता है और तो वहाँ कल्पांत में चतुर्मुख ब्रह्मा उनको सत्य ज्ञान का करते हैं जीव अभिध ज्ञान होने से निर्विशेष का निर्विशेष का ज्ञान होने से मुस्किलता है मुक्ति है और यहाँ पर भी ओंकार की उपासना करते करते यहाँ भी यदि वो निर्देश ब्रम का ज्ञान हो गया तो यहाँ भी मुश्किल आएगा ठीक है ज्ञान अभिनाश के बारे में इसलिए कालांतर का ठीक है उपदेश से कल्पांत में हो अथवा यहाँ हो अद्ञान होना चाहिए इसलिए कालांकर का लगे अच्छा ये तो इस बचने की वहाँ विराम नहीं चाहिए मूल विराम था ना हाँ विराम नहीं चाहिए और बाएं पेज पर भी इत्यादिया बचने यहाँ भी अर्ध विराम नहीं चाहिए इत्यादिया रखने क्या कम हुए हैं यहाँ है, है? अर्धवराम नहीं चाहिए और दसूल विराम नहीं चाहिए यदि ये ठीक ठीक ऐसा चिन्हों का पालन करें तो ग्रंथ लगाने में सुविधा होती है कुछ पालन होता नहीं हालत बड़ी खराब है और एक जो मेलू कोके का संस्थान है कर्नाटक वो और सभी से अच्छा है, वो पालन करता, करता है तो करता। अब जो वाली खड़ी गयी है तब यो तर्थ है उपासना में ना दूसरा ले नहीं सकते युवा उपासना ही उपासना ही यहाँ पर भी उपासना ही तदेव है ना ये अपनी तर्क है यहाँ पर भी तब एव यहाँ पर भी वह ही को यहाँ पर भी वह ही ठीक है किस प्रकार कवी पुराणम अनुशासम वी कवी ये भी आदि नक्षरम वेदंती कवि पुराणम अनुशासम क्या क्या है ना बाद में उसका यहाँ पन्ना क्या यदक्षर वेद विदो वी इस प्रकार कहे गए पर ब्रह्म का कवि पुराना कारम इस को प्रकार तो कौन कहा गया पर तो पर्रह्म काम का पूर्व का से पूर्वोत्त है पर ब्रह्म का पूर्वोच्च रूप ऐसी ज्ञान की प्राप्ति का उपाय रूप से तो ज्ञान के उपाय रूप ज्ञान का उपाय रूप अथवा ज्ञान की प्राप्ति का उपाय रूप ज्ञान प्राप्ति का उपाय नहीं हुआ ओंकार ओंकार की प्राथना करेंगे क्या होगा जब ज्ञान हो जाएगा तो विशेष जाएगी पूर्वोत् पर ब्रह्म का पूर्वोक्त रूप से, से।, अच्छा, अच्छा, से प्राप्ति का उपाय रूप ओंकार की उपासना ओंकार की उपासना कालांतर में मुक्ति फल, फल देने फल वाली कालांतर में मुक्ति फल देने वाली कालांतर में मुक्ति फल देने वाली थे कालांतर मुक्ति फलम कालांतर में मुक्ति फल देने वाली ओंकार की कालांतर में मुक्ति फल देने वाली उपासना को योग की धारणा सहित कहना चाहिए उपासना को योग की धारणा के सहित कहना चाहिए यह लगाएंगे यहाँ पर यहाँ पर भी अभी है ना ऊपर यहाँ पर भी कहा जीता में तो प्रस्थ ना है अनुसारिशाया भी यहाँ गीता शास्त्र में भी पुराना इस प्रकार कहे गए तरब्रम्ह की तरप ग्रह्म का पूर्वोक रूप से ज्ञान का उपाय रूप कालांतर में मुक्ति फल देने वाली ओंकार की उपासना या प्राप्ति का उपाय रूप की कालांतर में मुक्ति फल देने वाली सदैव उपासना में यहाँ करने कर देना मुक्ति फल देने वाली लेना वा, में उपासना था ना तर उपासना में उपासना यो ही योग धारणा सही कहना चाहिए योग की धारणा धारणा है ना देना चित्त को किसी एक स्थान में लगाने का नाम क्या है तो योग धारणा सही कहना चाहिए किसको तदयो तर उपासना में उपासना को क्या इति पर का लिखना बेटा जो प्रसक्ता है है लेखन ओंकारोपासोन प्रसकंस नोपासोपास प्रसक की है है सना का फल की है पुष्टे पश्चात ओंकार जो कुछ प्रसत्य और अनु जो कुछ प्रसक और अनु कहना चाहिए जो कुछ प्रसक और है, इसे भी कहना चाहिए ऐसा लगा देना जो कुछ प्रसक और अनुप्रसक्त है उसे भी कहना चाहिए जो प्राप्त है उनका उपासना उसको भी कहना चाहिए कि की प्रसुप्रसक्तम क्या यह यद किसकम और जो कुछ प्रसक्त है नक्तव्य उसे भी करना चाहिए इसी एवं अर्थम इसलिए उत्तर ग्रंथ से आरम्भ किया जाता है आगे का अभी आरम्भ किया जाता है आगे भी अभी आरम ली जाती है है मतलब प्रसत्य से पश्चात क्यों कहा जाने वाला है प्रसत्य के बाहर प्रस्थ के पश्चात जो कहा अनु ना प्रसत्य के पश्चात कहा जाने वाला तो प्रसत्य के पश्चात कहा जाएगा तो उसी से संबंधित चीज़ हो जाएगा उसी प्रसंग से ही संबंधित सर्व द्वारा संयम्य मन हृदय निरुद्ध क्या मूर्धन मूर्धन धन आधार मूर्धनि आधार आत्मन प्रस्तावरा संयम चाह संयम सर्व द्वाराणी द्वारका की यहाँ पर निधि है सभी इंद्रियों का संयम करके सभी इंद्रियों का संयम करके मतलब सभी इंद्रियों को विजय से हटा करके सभी इंद्रियों को विजय से हटा कर देखते सुनते बोलते चलते ऐसा साधना नहीं होती है ना इसका क्या मतलब है सभी इंद्रियों के सभी इंद्रियों का संयम करके सभी देखना सुनना बेहद करके मतलब इंद्र करके सब सब तो रोक कर करके और सभी इंद्रियों का संयम करके और मना हृदय विरुद्ध तो हो गया सुवारी का मना हृदय मन का हृदय में गतिरहित करके गतिरित रहते संचलता रहित करते मन को मन को मन को ऐसा ना मन को हृदय मन का हृदय कमल में मन को हृदय कमल में संचलता रहित करते मन को हृदय कमल में लगाना है कैसा करके चंका तो आएगा और मन को हृदय में मन का हृदय में निरोध करके या मन को हृदय में करके या मन को में स्थिर करके ऐसा तो भी कर सकते हैं फिर क्या है क्या आत्मना हत्या है ना क्या आत्मना प्राणम मूर्धनी आधाय और अपने प्राणों को मूर्धा में स्थापित करके क्या आत्मना प्राणमूर्धन आधा है और अपने प्राणों को किसने ये है ना ये छोटे बच्चों को देखा होगा थोड़ा ही जाता है इनके भी बच्चों का छोटे बच्चे होते हैं वहां से यही पता होता है होता और यहाँ पर आत्मना प्राणम अपने प्राणों को मूर्ध तो में आधा है की मूर्धन में स्थापित करके सब साधना की प्रक्रिया है अरे भगवान ने कहा करने के लिए कहा वेदांत तो तो में भी आता है ना संगम आता है की नहीं न आता संगम नहीं होगा तो ऐसे होगा तो संगम का तो साधन है अभी पढ़ने पर भी वरी न पढ़ने वालों में रहते नहीं है आत्मा को तो जाना ही नहीं आत्मा को, को आनंद रूप आत्मा को जाने परमात्मा को जाने तो कार्य दूसर का चला जाएगा उसने इतिहास को ब्रह्मर में स्थापित करके मुर्गा में स्थापित करके और योग धारणाम आपकी योग को करने के लिए हुआ, योग धारणा को करने के लिए हुआ, प्रोग धारणा योग योगा करने के लिए हुआ, ठीक है? हास्तिका कर संबंध भी अगले स्लोकों के साथ हुआ प्रमुख होकर क्या करना है अभी लग जाएगा योग धारणा मास्तिका योग धारणा को करने के लिए प्रवित हुआ सर्व द्वारा हरे समास है सर्वाणी चैतानी द्वाराणी द्वारा इंद्रियाणी द्वाराणी का क्या क्या इंद्रियाणी हाँ ये जो है ना विषय उपलब्धि का द्वार है द्वार का क्या है साधन विषय उपलब्धि का साधन है विषय के अनुभव का साधन है विषय के ज्ञान का साधन है क्या बने द्वारा सर्वाणी चैतानी द्वाराणी द्वाराणी का किन्द्रियाणी सभी इंद्रिया सर्वाणी चैचान द्वाराणी का क्या बनेगा सर्व द्वाराणी कर्म हरे समाज द्वंद्व तो समाज में कहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा आता नहीं आते हैं धर्म में उपलब्ध हुए पर विष्णु उपलब्ध हुई विषय के ज्ञान में है विषय के ऐसा पे लगाना विषय के ज्ञान विषय के ज्ञान में विषय के ज्ञान में वाणी लिखा है ना तो ऐसा करेंगे उपलब्ध हो विषय की उपलब्धि में क्या उपलब्धि में यानी द्वारा जो द्वार है उपलब्धि में द्वार द्वार का संसाधन साधन इंद्री तो विषय की उपलब्धि में जो द्वार है यानि द्वारा अध्ययन करेंगे लेंगे उपलब्ध हो यानी द्वारा विषय में जो द्वार है द्वार का संसाधन उन सभी द्वारों का संयम करके संयम में है करके करके संयम संयम संयम का का तो तो हो गया जो बहुत अच्छी अंतर साधना बढ़ जाती है उनको पता नहीं चलता करता है सभी लोग इसी जगह बैठे ध्यान देने आवाज ना हाँ महात्मा में तो तो तो तो भी निरोधन कृप्वा अनुरु कृष्वा करते निष्प्रचारण कृष्ण की मन का हृदय कमल में हृदय कमल में मन का निरोध करके हृदय कमल में मन का निरोध करके, निष्प्रचारक उसको गति रहित करते हृदय कमल में को गति रहित करके, या हृदय कमल में मन को हृदय कमल में मन को इच्छित करे कहा हृदय कमल में हृदय कमल में, कमल में बस में हुए मन के द्वारा हृदय कमल में बस में कौन होगा हाँ मन को हृदय कमल में लगा दे और वही देर तक लगा रहेगा तो ठीक दुख हो गया हृदय कमल में बस किए गए मन के द्वारा मन के द्वारा हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी से हृदय से हृदय कमल से ऊपर जाने वाली नाड़ी से शरीर में जितनी नाड़ियां है सबका हृदय के साथ संबंध है हृदय में रक्त साफ होता है ना और साफ होकर के फिर सभी नाड़ियों से खूब साफ होता है पक्षी आता है वहीं फिर वहीं साफ होता है लेकिन लगातार चिलती रहती है बार बार फूल आएगा हृदय में साफ होगा फिर नाड़िया में जाएगा फिर साफ होगा फिर जाएगा या यही रुक जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है चलता ही रहता है ना उसकी नाड़ी ब्लॉक हो गई तो वही है, तो है।, है। प्राणायाम करने वाले को ध्यान करने वालों को समस्या नहीं होती है अब देखेंगे की वहाँ बचने के लिए हुए मन गु द्वारा हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी से हृदय से ऊपर जाने वाली नदी से ऊपर नदिया यहाँ ब्रह्मी को जाती है यहाँ पे ऊपर जाने वाली नदी से ऊर्धम आरू कर जा करके ऊपर आत्मना प्राण मूर्ख में आ रहा है अपने प्राणों को मुरधा में स्थापित करके अपने प्राणों को मुरधा में स्थापित करके ऊर्धम आरू कर ऊपर चढ़कर या ऊपर जा करके आरू ही रूपात होना चाहिए नए संस्करणों में आग्रह हो गया आगे है कि ऊपर जाने वाली नाली के द्वारा ऊपर चढ़ करके या ऊपर जाकर उपर जा कर अपना प्राण माधा है की मूर्धान में अपने प्राणों को स्थापित करके या ब्रमगढ़ में अपने प्राणों को स्थापित करते है जहाँ तक प्राण को चढ़ना इसी में जो है ना बहुत लोग मर जाते हैं लोग प्राण चढ़ाइए अब तो उनकी समाधि धंड नहीं होगी नाली की गति भी बंद होगी तो फिर बहुत लोग उसको जला भी देते हैं खेल जिले की नदी में बरा समझ करते कई योगियों में आदेश हो जाता है जो योगी होगा वो पहचान कर लेगा ये भी ये मरा नहीं है डॉक्टर को उसको मिलकर बता देते मिलकर बता देते हैं सभी लोग एकांत में बैठते हैं या तो किसी को बोल देते कि इतनी देर तो बाद आपका इतनी देर बाद करना एक अभी एकांत पर बैठते हैं जहाँ कोई ऐसा है लोग से कई सालों के को पता नहीं रहेगा कि में से ये एक और ऐसे जो आमतौर पर मरते हैं यहाँ तो सड़ने लगेगा बर्फ़ लगाना पड़ता है ऐसा करना पड़ता है और देखेंगे की हाँ अपने प्राणों को मुर्धा में स्थापित करके योग धारणा धारितुम योग धारणा को धारण योग धारणा कर को करने के लिए धारितुम का तो होता है धारण करने के लिए करने के लिए अर्थ बनने के धारणा तक आ गया है योग धारणा को तो करने के लिए आप स्वीकार करते हम योग धारणा को करने के लिए प्रवृत्त हुआ प्रवृत्त हुआ ऐसा ईसा मछली के बारे में कहते हैं ईसा को फांसी दी गई है न तो फांसी दी गई तो उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्म में चढ़ा लिया था और तो क्योंकि ऐसा है ना उसमें बाइबुल में ऐसा वर्णन मिलता है कि मरने के कुछ दिन बाद चालीस दिन बाद वो अपने पिशों से मिले हैं जीप की घटना है कुछ बाद वो उन्हें पिशों से मिले हैं उनको अपने किया है ऐसा तो मिलता है बाइबुल तो कहते हैं उन्होंने प्राणों को यहाँ चढ़ा लिया और उनको क्या मिट्टी में दखना दिया गया वहाँ पीबीसी के विचार जा रहे थे तो उनको लगा कि यह प्राण जो है ना यहाँ के पीछे प्राणों का संचार हो रहा है प्राण को सब लोग नहीं खेल पाते हैं आज के डॉक्टर तो प्राणों को कुछ नहीं जानते हैं क्या जानते हैं विटामिन जानते हैं जानते हैं। और यही सब जानते हैं किसान होता है, क्या, का होता है। का। प्राण का जानते कुछ पता नहीं होता योगी जा रहे थे प्राण संीड होती है उनको पता चलता है जो ध्यान के अभ्यास नहीं है तो उन्होंने खोला आकर दफनाये उसको चेतना भी लिया कितना मिले यार गंभीर थी और सभी और बाद में तो भी भारत भी आया है उनकी समाधि काश्मीर में है वो तो मुसलमानों वाला शब्द नहीं है क्योंकि मुसलमानों का सर रखा जाता है मक्का की ओर उसका वो सिर गए और, और हिंदू भाषा में वहाँ लिखा हुआ है तो ऐसा मतलब माना जाता है समाज का वो बड़े जो है ऐसा यहाँ भी कई लोगों के साथ ऐसा घटने घट चुकी है अभी दो हमारी जानकारी में है की ऐसा लोगों को दी जाने वाले लोगों को थे। बाद में तो कि आए बोले जो वहाण करती थी प्राणों को यही धारण करेगा हाँ तक और वहाँ पर ही में ये ये भी धार्मिक मतलब उत्तम के लिए तो सब जो है ना वो करता लागत अप्रोक्ष तो है ये करते करते ही उत्तम अधिकारी को बना है कोई जन्म ने किया है तो जन्मांतर में किया है करने नहीं होता है लेकिन ये सो चुका है चाहे किसी पिता है ना तो जिसको तो नहीं हुआ है उसको किया है जिसको तो हो जाएगा उसको क्या करना है होगा करी साधनों से होगा चाहे जन्मांतर में किया होगा इस जन्म में किया किसी ऐसा उत्तम अधिकारी है जिसको अपना उसकी चर्चा ही हो पाई शीघ्र सकता हूँ किया हुआ है उसको सबसे बोलती बोलता है इसलिए उसको कह देते हैं वो अधिकारी हो जाएगा ज्ञान ही अधिकारी नहीं होगा पहले की ज्ञान का अधिकारी नहीं है वो अरे होम ब्रह्म ब्रह्म माम हनुस्मरण यह प्रयासित सृजन दिन सह परमां परमा इस कर्नाटक में ऐसा मुसिदर् कहते के पास में कोई मुसलमान वो एक ग्राम है जहाँ सब सरकृत भाती लोग हैं सब सरते कर्नाटक में कोई मित्र तो मुसलमान था वो बोला इनका संस्कार नहीं करना अभी संस्कार नहीं करना वो बोला तो लोगों ने सोचा इनकी मैत्री रही है थोड़ा बात मानना चाहिए उनके परिवार वालों ने इनका सोचा अब वो बात माने तो उठ तो कर तो के बैठ गए क्या उनको संस्कार करने की तैयारी हो रही थी कुछ घंटों तो बाद बैठ गए मुसलमान कहता है इसलिए रात में घुस गई है मैंने दिखाया <laughs> मुसलमान बोलता है अच्छा वो तो क्या बैठ गए अब ये तो अब वो तो उनका संस्कार रोक दिया गया अब वो बोलते बोलना चलना सब शुरू किया लेकिन उनके तो व्यवहार में भिन्नता हो पहले तो वो क्या थे कर्मकांडी ब्राह्मण थे फिर समझा करते थे भेदपाव करते थे थे तो समाप्त हो गई अब वो ज्ञान की बात करने लगे ब्रह्म जी की बात करने ऐसा मतलब बदल गया ना स्वभाव कोई अब घर वाले उनको भोजन देते थे उनके पत्र को उठे कोई उधार पैसा ले गया था वो वापस जाए अपना पैसा ले लीजिये बोले हमारा कोई पैसा दिया ही नहीं है हमने किसी को दिया ही नहीं कोई हम क्यों लगे लो नहीं हम नहीं लेंगे हमारा कोई किसी का संबंध नहीं है वो पैसा देने लगा उन्होंने उठा ठीक है? दिया हमने हमारा सम्बन्ध ही नहीं है हमको पैसा देंगे हमने दिया ही नहीं तो घर वाले बोले की आपका हमारे लिए पैसा लेते जगह आपका हमसे संबंध नहीं भाग हमारा भी तुमसे संबंध नहीं भागो तुम यहाँ से हम लोग दिया वो नदी किनारे कहीं रहने लगे वहाँ वो सखे मुसलमान या हिंदू हो उनको पैसा दे देते थे उनका वो पहले वाला संयम नहीं रहा कि पहले हर वर्ग का भोजन नहीं करना कोई भी सब खा जाते थे, थे तो तो बड़े घरे बोली थे दो तीन वर्ष पहले मर गए तो जो बड़े बड़े पंडित उनके पास जाते थे कोई आत्मा के बारे में उपनिषद में आया कहीं आया तो वो उपित बता देते थे उनको अब श्रद्धालु पंडित जाते थे उनकी क्यों मानते थे ये अपने सुबह हुए बोलता था की उपनिषद में क्या लिखा मैं नहीं जानता हूँ पर हमारा कह रहा है मुश्किल होगी मेरा है में में तो ऐसा तो सुनने में आया है वो उनको भी ऐसा सरियों ने जल जमा दे दी तो सरियों के पार कोई शिक्षा उनकी रहती है तो उनके पास गए और जाकर बोले की जबकि वहाँ भी एक मुस्लिम सिस्टम का मना कर रहा था मर गई करती तो थी अहमद कोई ट्रांसा मुस्लिम तो करता था मुसलमान दे रहा था ऐसा कभी कभी कहीं ऐसा सल में भी हुआ कहेगा जो भी तो ऐसा ऊँचा तो कई नहीं सल लाख सड़ी नहीं थे लगी हुई वो सीधी नहीं खाती है ना मछली खाई है ना सड़ी ना कुछ तो में का अंदर ही ओम ओम इति इति एकाश्रम एकाश्रम यह याति परमाम पर ओम इसी एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण देहम त्यजन प्रयासी सबसे प्रथम यह अन्वय करेंगे यहम एकाक्षर ओम यह एका ओम एक व्याहरण माम अनुस्मरण देहम त्यजन प्रयासी तह परमासी जो यह करते जो जो इस इसका ब्रह्म का उच्चारण करते हैं वो क्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए ये ब्रह्म का प्रतीक ओंकार है ओंकार एक अक्षर है अकार मकार तीन वर्ण है और अक्षर है एक है ना तो अच्छे मतलब क्या है कि क्या कहेंगे हर सहित अच्छ को अक्षर पाया है है तीन वर्ण है अक्षर एक है तो ओ और ये क्या है कि ये ब्रह्म का प्रतीक है इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म का उपाचार है इसलिए इसको प्रतीक ओम इस ब्रह्म का उच्चारण करते हुए यह जो साधक ओम इस ब्रह्म का उच्चारण करते हुए तथा नाम अनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए जाता है दे का त्याग करते हुए जाता है तह परमानी वह परम वसी को प्राप्त करता है और प्राण को वहाँ चढ़ाए वहाँ चढ़ा लिया तो फिर क्या ओम कारण का उच्चारण करे ब्रम ऐसी प्राण चले जाएंगे ओम से एकाक्षर ब्रह्म ओमी से एक अक्षर वाला ब्रह्म तो इसका क्या अर्थ है ब्रह्मणा अभिधान भूतम ब्रह्म का अभिधान अभिधान का, नाम, का नाम जो ओम से एकाक्षर का, का अर्थात ब्रह्म के नाम ओंकार तो का उच्चारण कर करते हुए अभिधान भूतम करम अर्थात नाम ओमी से एकाक्षर ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म के नाम ओंकार का उच्चारण उच्चारण करते हुए व्याारण करते उच्चार्य उच्चारण करते हुए तथा उसके अर्भूत ओंकार का अर्थ कौन है परमात्मा का अर्थ परमात्मा और उसके अर्थभूत का चिंतन करते हुए जो मरता है क्या है मरता है प्रण त्याग करता है प्रण त्याग करता है न तो अब देखेंगे अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं है हमने क्या बताया देहम त्यजन प्रयाति ऐसा क्या है, है मैं, मैंने ऐसा बताया ना आपको तो, तो भाष्यानुसारा देखना यह ओमश्रम ब्रह्म माम अनुस्मरण प्रयाति माम अनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए मरता है या मरता है ठीक है सह देहम त्यजन वह देखो त्याग वह देखो त्याग करने वाला साधक बेहतम त्यजन सा त्याग करने वाला उप साधक परमान कार ने लगाया ना त्यजन साजन और शरीरम तो त्यजन देह गया वह शरीर का त्याग करने वाला वह शरीर को त्याग करने वाला साधक शरीर को त्याग करने वाला उप साधक परम गति को प्राप्त करता है त्यजन देह हम यहाँ प्रयाण विशेष को बताने के लिए है प्रयाण विशेष को बताने के लिए है अर्थात मृत्यु विशेष को बताने के लिए है क्या मृत्यु विशेष को बताने के लिए कि दे के त्याग से ही प्रयाण होता है दे के त्याग से क्या होता है <usiden> प्रयाण दे के त्याग से ही प्रयाण होता है आत्मा के स्वरूप नाश के प्रयाण नहीं होता है आत्मा का पुरुषा नाश होता है क्या आत्मा जब देख करेगा तो उसे कहेंगे आत्मा का प्रयाण हो गया की दे त्याग से ही प्रयाण होता है आत्मा के स्वरूप नाश के प्रयाण नहीं होता है एवं एवं इस प्रकार है। है तो यहाँ पर भी ध्यान देना यदि उसको सविशेष ईश्वर का स्मरण आया ना तब तो ब्रह्मों की प्राप्ति है निर्विशेष ब्रह्म का ग्रोध हो गया तब तो भक्ति है ठीक तो है थीज़ा? अब ले देखेंगे तीन चार स्थ्यारां स्थ्यारां स्थ्यारां तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए अभी फरवरी महीने में हरिद्वार मंदिर सिंह राम यहाँ एक ब्रह्मचारी भी रहते थे इतने दुबले पतले शायद यहाँ कोई गोवा नहीं पतले योगी से योग साधक थे देखे थे। जो तो थे, थे। थे। तो थे, और जो लगा हैं का करते हुए है ज्यादा होता जैसा लिखा यदि घटना फिर घटी गई उनका यही अभ्यास लिखा रोज उनका यही उपना अनन चेता सतत यहाँ ममरती निशस तस् सुलभ पार्थ निश्चित योगि ओर्द हे पार्थ यहाँ यहाँ अनेत यहाँ अनेतासमती यहानचेता जो अन्य चित्त वाला साधक परमात्मा को छोड़कर अन्य कहीं जगह अन्य किसी पर नहीं जाता है या अन्य चेता अन्य वाला योगी, जो चित्त वाला योगी मेरा सतत अर्थ है निरंतर सतत का क्या है निरंतर और निश्च्य में दीर्घिकाल कर दिया जीवन समय जो अन्य चित्त वाला योगी निरंतर दीर्घ दीर्घकाल तक मेरा स्मरण करता है निरंतर सोचते हैं ये नहीं घंटा दो घंटा महीना दो महीना छह महीना नहीं हाँ दीर्घकाल तक जीवन करने के बाद जो अनंत सिद्धियोगी निरंतर दीर्घकाल तक मेरा स्मरण करता है मेरा करता है मेरा ध्यान करता है सबसे नित्य योगी ना अहम सुविधा उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ उसके लिए मैं सुलभ हूँ मतलब उसको मेरा दर्शन सुलभ है आसान है और जो ऐसे नहीं है उनके लिए भगवान कहते है दुर्लभ है बस पैसा इन सब ध्यान देना कभी नाम हाँ किसी भी प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए चाहे ओम का इधर करो चाहे विश्वल का स्मरण करना चाहिए कोई भी भगवान का नाम लेना चाहिए जितना हमने पीती हूँ कोई भी ले सकते अन्य चैसा देखेंगे न अन्य विषय या शिशा अन्य अन्य विषय में चित्त नहीं है जिसका अन्य विषय पैसा न अन्य विषय में चित्व नहीं है जिसका सायम योगी पे योगी क्या कहा जाएगा अनं सायम योगी योगी वाही क्या कहा जाएगा अनं चेता जिसका अन्य विषय में चित्त नहीं है किसी किसमें परमात्मा सरतम करते सर्वदा सर्वदा करते स्वरो निरंतर है निरंतर या माम परमेश्वरम जो बुद्ध परमेश्वर का स्मरण करता है नित्य नित्य सत्सम कर सर्वदा किया है ना पहले फिर वास्तव कहते हैं सदस्य इस के द्वारा निरंतरता कही जाती है सदस्य स्तर के द्वारा निरंतरता कही जाती है निरंतर ध्यान करना ये नहीं घंटा दो घंटा ध्यान कर लिया बिल्कुल दूसरा काम कर लिए दूसरा काम जानते है दूसरा काम में यदि शारीरिक परिश्रम का कोई को काम है कहीं गोबर डाल देना का अपनी काम सुने गए कहीं कहीं कृषि के क्षेत्र में जो है सेवा कर दिए कहीं ऐसे बर्तन धो दिए मतलब जिसमें बुद्धि की ज्यादा जरूरत नहीं है जो उतनी बाधा की नहीं है किसी से बातचीत करना है व्यवहार तो करना है वो ज्यादा बाधा बनता है शारीरिक श्रम उसमें साधा नहीं बनता है तो उसमें क्या आप जो है ना झाड़ू लगाते हुए हल्दा स्मरण कर सकते है तो बुद्धि वाला दूसरा काम करते हुए रहेगा लेकिन जो भी हो निरंतरता मतलब निरंतर करना चाहिए दूसरे काम दूसरे काम करने भी बहुत तो ऐसा जो भी ध्यान में बाधक न हो ऐसा तो शारीरिक परिश्रम तो उतनी बाधक नहीं काम दिना दिना दिना दा दा है देखो तो जो खेती के दानी करने वाले बहुत लोग है मुख्या होता है और जो मरलेसर लोग खपे रहते बंधु में बुद्ध नहीं होता है यही होता ध्यान में बाधा है ना व्यवहार नहीं ध्यान में बाधा नहीं रहा उन लोगों और सबको पर के द्वारा निरंतरता कही जाती है नित्यता इस तरह के द्वारा दीर्घ काल जाता है दीर्म काल तक करना है दीर्घ काल तक स्मरण करना है और काल को भाग्य समझाते हैं न न शर्ण न वो दो बार जोड़ना न शर्ण मासम न संवत्म की छह महीने स्मरण नहीं करना है अथवा साल भर स्मरण नहीं करना है कैसा लगाना शर्ण मासम हुआ संवत्म छह महीने अथवा साल भर भर नहीं करना है छह महीने एक बार भी नए बन में कर सकते कैसे क्षणासम हुआ तो छह महीने अथवा साल बाली स्मरण करना हो ऐसी बात छह महीने बार साल बाली स्मरण करना हो ऐसी बात नहीं था क्या यावत जीवन जीवन परियंत्र ऐसी निरंतर जो मेरा स्मरण करता है जीवन परियंत्र निरंतर जो मेरा स्मरण करता है जो सोचते इतने दिन साधना कर फिर कुछ और भगवान बोलते है कुछ होगी मिलेगा हम नहीं मिलेगा यही है सत्य योगिना उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ क्या लग गया सुख से प्राप्त हूँ उस योगी के लिए मैं सुख से प्राप्त हूँ पार्थ नित्य सदा समाह यम क्योंकि ऐसा है इसलिए अनंत चित्त वाला होकर मेरे में सदा समाहित होना चाहिए यथा एवं क्योंकि ऐसा ऐसा है निरंतर और जीवन पर ध्यान करना इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए अनंत चित्त वाला होकर मेरे में सदा समाहित तो रहना चाहिए ये भगवान का अभिप्राय है लगाइए सौ सवलभ देन की विषय आपके सुलभ होने से क्या होगा भगवान ने कहा की मैं सुलभ हूँ तो आपके सुलभ होने से क्या होगा इसी ऐसा प्रश्न होने पर कहते है ना आपके सुलभ होने से क्या आपकी सुलभता होने की आपकी सुलभता होने से क्या होगा ऐसा प्रश्न होने पर कहते है मन सौलभ देन युवा मन सौलभ देन भगवती कर सुनो मेरी सुलभता होने से जो होता है उसको सुनो तो सुनो देखो मेनजन्मे उपेत्य पुनर्जन्मे दुखालय अशाश्वतम नीति महात्मा परमां परमां परमां संसिधि परमाएंगे परमा संसि गांसि गुखालय अशाश्वतम पुनर्जन्य ना संसिधि गहत्मा परम संसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा परम संसिद्धि का यह मोक्ष परम संसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा माम उपेक्ति अर्थ है की मुझे प्राप्त करके ऐसा लगाना मुझे प्राप्त करके परम संस्कृति को प्राप्त हुए महात्मा ऐसा लगा लेना अच्छा रहेगा माम उपेक्त पर माम संस्कृति ने बता महात्मा ना हो मुझे प्राप्त करके परम संस्कृति को मुझे प्राप्त होकर के या मुझे मेरा साक्षात्कार करके मेरा साक्षात्कार करके परम संस्कृति को प्राप्त हुए महात्मा माम उपेक्त मुझे प्राप्त होकर के अथवा मेरा साक्षात्कार करके परम तो संस को प्राप्त हुए महात्मा दुखालय अकाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते दुखाले दुखालय अकाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं तो जो जन्म है ये दुखाले हैं दुखों का आगे ही है कोई व्यक्ति हिसाब लगाए कि जब से मैंने जन्म लिया तब तक कितने वक्त सुखी रहा हूँ कितने वक्त दुखी रहा हूँ यही आएगा दुखी लगा कुछ दुखालय कह दिया जन्म को और तो अशाश्वतम कहा जाएगा अनावश्यक स्वरूप वाला जन्म एक ही करेगा नहीं है कटूर जन्मेगा प्राप्त नहीं होते जन्म क्या ए? दुखा लगे माम उपेक्ष मामेक्षात्कार करके या मुझ्वर को प्राप्त करके तो माम उपेक्ष मत भाव आकार के मेरे भाव को प्राप्त होकर के या मेरे रूप को मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर के मेरे स्वरूप का साक्षात्कार करके मेरे, मेरे, मेरे स्वरूप का साक्षा करके पुनर्जन्म में कर पुनर्वं की पुनर् उत्पत्ति को नहीं प्राप्त करते हैं भास्कार प्रकाश ने तो यही अभेद ज्ञान दिया है हाँ बल्कि यहाँ साधन किया है और बताया है की माँ उपेश मत भावकार में तो तो और आनंद गिरी तो कहते हैं जब ब्रह्म लोक जाएगा तो वहाँ से के के में में अब वेघनाथ पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं करते है किन विशेषणों से युक्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं किन विशेषणों से युक्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं ऐसा प्रसन्न होने पर जन्म के विशेषण को कहते हैं या जन्म के विशेषण को कहते हैं दुखालयम यहाँ समासम सी पुरुष समासम दुखालयम तो दुखा नाम कौन कौन से दुख आध्यात्मिक आदि नाम दुखानाम आध्यात्मिक आदि दुखे आदि से आधि जैविक आदि होती आलयम करते आश्रियम मतलब दुखों का आश्रय आलय करते आलियनते जिसमे दुख जिसमे दुख आश्रित होते हैं या जिसमे दुख रहते हैं यह ये दुखानी आलियंत जिसमें दुख आश्रित होते हैं या जिसमें दुःख रहते हैं इसे क्या कहते हैं आलय आलय करते हैं आश्रय आलये आलह कहते हैं तो, आश्रित रहते, है। तो दुख आश्रित रहते हैं जन्म में इसलिए दुखालय कौन हुआ जन्म जन्म को पाने कर, जन्म के मतलब है और दुखों का जो है आलिय दुखों का धड़ी का दुखालय अंतन में न केवल हम कि केवल दुखाले नहीं है जन्म और क्या है तो कहते तो हैं अशाश्वतम अशाश्वतम का अनुवस्थित अनवस्थित स्वरूपम अनुवस्थित स्वरूपम का अर्थ है की अव्यवस्थित स्वरूप मतलब एक रूप एक रूप जिसका स्वरूप नहीं है जिसका स्वरूप एक रूप नहीं है मतलब क्या है कि देव मनुष्य आदि अनेक प्रकार का जन्म होता है इसलिए उसका व्यवस्थित स्वरूप नहीं है कैसे अनुवस्थित जरूरी है असाक्ष का नहीं प्राप्त करते हैं जन्म को नहीं प्राप्त करते हैं, जन्म नाप निवंती है नाप से पहले आया है ना महात्मा का मोक्षाम मोक्षाक्ष की मोक्ष नाम के प्रकृष्ट संसि को प्राप्त हुई मोक्ष नाम वाली प्रकृष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए प्राप्त परमाण कर ये पुनः मामना प्राप्त पुनः जो लोग मुझे नहीं प्राप्त करते हैं पुनः आवर्तन से वे फिर संसार में आ जाते हैं वे फिर संसार में आ जाते हैं। ही है तो वही बात के साथ ज्यादा बढ़िया है की नहीं आया है ना ना ये का है परमा संसि का मोक्ष किया है तो सभी को वहाँ पर मेरे स्वरूप को साक्षात्कार करते परमान संसि में है ना तो भाषा ना मोक्ष नामक ना। है अब देखेंगे पुनः फिर अन्य प्राप्त की आपसे अन्य को प्राप्त किए हुए ये साधक पूना लौट आते हैं आपसे अन्य को प्राप्त करने वाले साधक पूना ते हैं ये प्रश्न है ना लेकिन उचित इस पर कहा जाता है अच्छा ओम पूर्ण पूर्णमिद पूर्ण पूर्णमचित पूर्ण माना या